गीता तत्वचिंतन अर्जुन का मोह दमन और नियमन में भेद यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है ऊपर की चर्चा से यह पता चला कि अर्जुन की भावनाएँ दमित हो गई थी उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की छूट नहीं मिली थी इसलिए वह कुंठा ग्रस्त हो न्यूरोसिस का शिकार हो गया था इससे यह निष्पन्न हुआ कि अगर कुंठा से बचना है तो अपनी भावनाओं को दबाव मत उनको खुली छूट दे दो आज पश्चिमी मनोविज्ञान विशेषकर वह जो सिमंड सीमंडफ्राइट से प्रभावित है इसी बात की शिक्षा देता है वह भावनाओं के दमन को हानिकारक मानता है और कहता है कि आज के लगभग 80 प्रतिशत मनुष्य इसलिए मानसिक रोगों के शिकार हैं कि वे अपनी भावनाओं को दबा देते हैं यही मानसिक रोग शरीर के स्तर पर उतर आते हैं चिकित्सक केवल शरीर में ही रोग की जड़ को खोजने के कारण रोग का पता नहीं पाता इसलिए शरीर की चिकित्सा करने मात्र से वे रोग दूर नहीं होते रोग तो तब दूर होते हैं अब विश्लेषण के द्वारा यह पता लगा लिया जाता है कि रोग का कारण शरीर में नहीं मन में है और जब यह जानकर मन का इलाज किया जाता है इसे मनोविज्ञान की भाषा में साइकोमेटिक मनोदैहिक चिकित्सा के नाम से पुकारते हैं साइकिक साइक का तात्पर्य मन से है तथा सोमा का शरीर से यह बात पश्चिमी देशों को अभी अभी मालूम हुई कि शरीर में प्रतीत होने वाला रोग मन में अपनी जड़ें रखता है पर भारत में तो इसका पता अत्यंत प्राचीन काल से था हमारे यहाँ अति पुरातन काल से आधी और व्याधि शब्द प्रचलित रहे हैं जो क्रमशः मानसिक और शारीरिक रोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं भारत ने मन के रोगी होने को तथा उसके कारण शरीर के अस्वस्थ हो जाने को बहुत पहले से जाना है हमारे यहाँ भी यह मान्यता रही है कि भावनाओं के दमन से कुठाएँ उत्पन्न होती हैं पर इन कुंठाओं का निदान हमने भावनाओं को खुली छूट देने में नहीं देखा बल्कि हमने तो यह देखा कि मन को खुली छूट देने से एक नए प्रकार की कुंठा उत्पन्न हो जाती है जो दमन से पैदा होने वाली कुंठा की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक है और फिर प्रश्न यह भी है कि हम मन को कहाँ तक खुली छूट दें किसी की संपत्ति का लालच एक व्यक्ति के मन में समाया वह मन का दमन करते हुए उस लालच को रोके या उसे खुली छूट देते हुए धन को लूट ले किसी की सुंदर पत्नी को देख एक व्यक्ति में उसे पाने की वासना जगी तो वह फ्रायड की दुहाई देता हुआ उस नारी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करे या समाज के संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से अपनी उस पाश्विक भावना का दमन करे इस प्रश्न का पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या उत्तर देगा फ्रायड इसके उत्तर में क्या कहेंगे निष्कर्ष यह हुआ कि सभी अवस्थाओं में मन को खुली छूट देना एक बहुत बड़ी कुंठा को जन्म देना है जिसका निदान फ्रायड और उनके अनुयायियों के पास नहीं है भारतीय मनोविज्ञान भी दमन को हानिकारक मानता है इसलिए दमन का उपदेश वह भी नहीं देता बल्कि वह नियमन की शिक्षा देता है हम दमन के पक्षधर नहीं बल्कि नियमन को जीवन में स्थान देते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी नियमन की शिक्षा दी और मन के इस नियमन को ही हम योग के नाम से पुकारते हैं अगली चर्चाओं में हम दमन और लीमन के इस भेद पर और भी विस्तार से विचार करेंगे यहाँ पर श्री भगवान के लिए कृष्ण और केशव इन दो नामों का प्रयोग हुआ है कृष्ण के कई अर्थ किए जाते हैं एक तो श्यामल वर्ण दूसरे कृष्ण धातु का अर्थ है खींचना तो जो अपनी ओर खींचे वह कृष्ण अथवा जो भक्तों के दुख क्लेश दूर खींचे वह कृष्ण इसी प्रकार केशव का एक अर्थ तो है केसी नामक दैत्य का संहारक दूसरा अर्थ है जिसके केश घने और सुंदर हों